आज नौ अगस्त दो तो गुरुवार का दिवस है और हरिहर तृकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम ईश्वर प्रतिविज्ञा पढ़ने के क्रम में प्रथम ज्ञानाधिकार के अंतिम आहनिक पर पहुंच गए हैं आठवां आनिक हमने बात करी थी कि ज्ञानाधिकार के आठ आहनिक हैं इसके बाद क्रियाधिकार आएगा जिसमें चार आहनिक हैं फिर आगमाधिकार में दो आनिक हैं और अंत में एक तत्व संग्राधिकार में एक आहनिक ऐसे कुल पंद्रह आनेक हमको पढ़ने हैं तभी अपन मतलब करीब करीब किताब के मध्य में आ गए जो प्रथम ज्ञानाधिकार का आठवां आनेिक पढ़ तो परमेश्वर के स्वरूप को समझने के लिए ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका की रचना हुई थी अब से करीब 1100 से 1200 साल पहले और उसी को हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये अंतिम आहानी तक आते आते हमको एक बात समझ में आ गई कि परमेश्वर हम सबके भीतर है और हम जो बोलते हैं हम जो करते हैं हम जो सीखते हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके अनुसार हम संसार में जो काम करते हैं तो वो और कोई नहीं कर रहा बल्कि परमेश्वर स्वयं ही कर रहा है हमारे अंदर जो चेतना है वो और परमेश्वर अभिन्न है हमारी आत्मा और परमेश्वर जिसको हम परमात्मा बोलते हैं दोनों में कोई भर्क नहीं है हम जो भीतर अपना चिंतन करें कि मैं कौन हूं तो हमको ये समझ में आता है कि हम ये शरीर नहीं हैं ये मन नहीं है बुद्धि नहीं है हम अहंकार नहीं हैं हम शुद्ध चैतन्य हैं लेकिन ये कब समझ में आता है जब हमारे शरीर से मोह ख़त्म हो जाए हमारा और शरीर के संबंधियों से मोह शिथिल हो जाए और इस संसार की समस्त वस्तुओं से हमारा मोह शिथिल हो जाए क्या हमारे मोह के बंदे यानी इतने प्रबल हैं कि सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैं यानी मेरी चमड़ी के भीतर में बाकी सब बाहर अगर मेरी कीमत पर मेरे भाई या मेरे बच्चे का भी कुछ हो तो चलेगा मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो मैं अपनी अहंता शरीर के भीतर लेके चलूँगा उसके बाद फिर अपने परिजन आते हैं अपना धन दौलत आती है उसके बाद अपना समाज आता है फिर अपना गांव आता है फिर अपना देश आता है मतलब कि जहाँ जहाँ अपना अपना मेरा मेरा लगता चला जाता है वो सब में हम अपनी अहंता घुसेड़ देते हैं कि मेरा है मेरा है कि मेरा गांव है मेरे लोग हैं मेरे समाज का है मेरे घर के हैं इस तरीके से हम अपनी अहंता को संसार में फैला देते हैं तो ऋषिकण कहते हैं कि इस अहंता को पहले तो समेट के चेतना पर ले आऊँ ये पहले स्तर है जब हमको अपने स्वयं की चेतना की स्थिति समझ में आएगी जब मैं कौन हूँ ये हम अंतर चिंतन करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये संसार तो ठीक है कि शरीर भी मैं नहीं हूँ संसार भी मैं नहीं हूँ या शरीर भी मैं नहीं हूँ वास्तव में शरीर के अंदर रहने वाला में हूँ और वो मैं चैतन्य हूँ जो अंदर से बोलता हूँ सुनता हूँ हु, समझता हूँ और उसके अनुसार अपनी मर्जी से कार्य करता हूँ वो एक स्वतंत्र चेतन्य अपने अंदर बैठा है और वही परमेश्वर है उसके अंदर हमको सीमाएं दिखती हैं वो परमेश्वर ने स्वयं को इस खेल में डालने के लिए वो एक सीमाएँ बनाती हैं कलावद्या राख ठीक नियती जिन सीमाओं के कारण वो वो सब नहीं कर पाता इस शरीर में रह के जो अन्यथा समग्र रूप से विश्व रूप में कर सकता विश्व से परे जब है वो तो महेश्वर कहलाता है तो अब हम जो आठवा हानि जो पढ़ेंगे वो महेश्वर स्वरूप का वर्णन है जो शुद्ध चेतन्य है वो कैसा है अभी तक हमने ये भी पढ़ा था कि इसको लिखने के पहले उसके लिखने का जो कारण था वो था बौद्ध धर्मावलंबियों की तरफ से जो विज्ञानवाद एक शाखा हुई थी जिसमें वो परमेश्वर के स्वरूप को इनकार करते थे वो मानते थे कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है आत्मा भी नाम की कोई चीज़ नहीं है मात्र स्फुल्लिंग है चेतना के चिंगारियाँ जिनके कारण हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो चिंगारी वो अगली चिंगारी को ज्ञान देकर चली जाती है ऐसे लगातार सतत चिंगारियाँ आती हैं और चली जाती है उत्पल देव जी का कहना था कि ऐसी किसी चिंगारी के द्वारा एक व्यक्ति पूरे जीवन पर्यंत व्यवस्थित काम नहीं कर सकता न संसार व्यवस्थित रूप से चल सकता क्योंकि वो चिंगारी जो आके चली गई वही उपलब्ध होगी तभी कुछ और उसके आगे की बात हो सकती कैसे जैसे किसी पुरानी चीज़ से आज की चीज़ की तुलना करना है पुराना अनु अनुभव के हिसाब से आज कोई कार्य करना है वो तभी संभव है कि उस चीज़ का जो नियंत्रक था या उसको संभालने वाला था और आज की स्थिति को संभालने वाला दोनों एक ही हो अगर वो चला गया एक गवाह मर गया तो फिर गवाही कौन देगा आपने कहा कि ये चीज़ पुरानी है उससे बड़ी है अब ये गवाह किसने दी आप कहो कि वो मन जो था जिसने वो पुराने चीज़ देखी थी वो तो अब नहीं है तो फिर कौन बोल रहा है कि वो छोटी थी और आज की चीज़ बड़ी है इसलिए हमारा आप कहेंगे कि इन तर्क में अपन क्यों लजते हैं लेकिन तर्क नहीं है ये ये चीज़ परमेश्वर के स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है कि वो एक बड़ी अच्छी बात से समझ में आ जाएगी ये बात एक पक्ष सिद्धि नाम की एक चीज़ होती है एक ये वैसे ये जो तर्क शास्त्र का शब्द है पक्ष सिद्धि या आश्रय सिद्धि ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं इसको अपन अपने रोजाने के उदाहरण से समझेंगे तो बड़ा मजेदार मजेदार बात समझ में आएंगे अपन जैसे कहें कि हमको कुछ सिद्ध करना है किसी बात को तो सिद्ध करने के लिए हम उसमें तर्क करते हैं और तो तर्क को काटते हैं अगर हमको एक ही चीज़ सिद्ध करना है कि इस आश्रम में मटके में पानी है एक छोटी सी बात सिद्ध करनी है कि आश्रम में मटके के अंदर पानी है एक लाइन सिद्ध करनी अब मीटिंग हुई चार जनों की कि भाई अपन को चारों को मिलकर सिद्ध करना है कि इस आश्रम की मटकी में पानी है या असिद्ध करनी है कि पानी नहीं दो में से एक बात तय होगी तो आप मीटिंग कहा के लिए हो रही है आश्रम की मटकी में पानी है या नहीं है इन दो में से एक चीज सिद्ध करनी है अब क्या हुआ कि मीटिंग के समय में सब जने के बैठे मतलब चलो अपन मटकी में देखते हैं अब वो सब घूम फिर के आगे मटकी ही नहीं मिली अब आपकी मीटिंग की कोई वैलिडिटी है क्या इस मीटिंग का कोई तात्पर्य है क्या मीटिंग ही गड़बड़ हो गई है तो मटकी नहीं मिली तो अब हम मटकी में पानी है या नहीं है तो बात की बात अब तो फिर एन वक्त तो सब लोगों ने इमरजेंसी में उसका एजेंडा चेंज करा कि आश्रम में पानी है कि नहीं चलो ये देखो मटकी को जान दे तुझे आश्रम में पानी है कि नहीं अपन ये ढूंढते फिर गए सब जन देखते बोले हाँ है ना उसमें कोठी में पानी रखा है नल में भी पानी है वो नीचे टैंकर में भी पानी है टैंकर में भी पानी है पानी पर्याप्त है अब बात क्या हुई जो बात हम मटकी के अंदर पानी की कर रहे थे वो तो बात ही इनवेलिड हो तो इसको बोलते हैं पक्ष सिद्धि जिस चीज़ में हम खोज कर रहे हैं अगर उसी वही चीज़ नहीं है तो वो खोज ही गड़बड़ गई उस खोज की कोई मान्यता ही नहीं रह गई अब जिस मन के द्वारा हम सोच रहे थे उस चेतन को खोजने की वो मन ही खत्म हो गया तो फिर बात ही खत्म हो गई वो तो तुम्हारे वो फिलोसफी पूरी ख़त्म हो गई जब वो मन ही नहीं रहेगा मन तो चिंगारी की तरह आया था चला गया तो अब हमारे पास जब वो मनी नहीं है जो आया था तो वर्तमान मन उस पुराने मन को कैसे संपर्क करेगा और कैसे उस पुराने मन से पूछेगा कि ये बड़ी चीज़ ये चीज़ कितनी बड़ी थी आज इतनी बड़ी है तो कि कल ये पेड़ इतना बड़ा था तो आज कितना बड़ा है ये कैसे बताएगा वो कैसे तुलना करेगा संसार में तो तुलना संभव ही नहीं है दूसरा जैसे आपने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक बार आपने दूर से देखा उनका अरे चांदी का टुकड़ा पड़ा पास जाओ ऐसा लगता नहीं ये तो सीपी पड़ी है चांदी वांदी कुछ नहीं है दम इसमें तो सी पड़ी है वैसे चांदी की तरह चमकती है वो तो पहला अनुभव था वो एक मन का था लेकिन वो मन तो चला गया अब बाद में ना आपने उठा देखा कि सी पी है ये तो चांदी नहीं है अब दोनों अनुभव अपने अपने अलग अलग मन ने अगर करें हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि ये सिर्फ है आप उस बात का कैसे खंडन करोगे कि हमने पहले जो वो चांदी जानी थी वो जानकारी गलत थी क्योंकि इसको दोनों को जानने वाला ज्ञाता अगर एक है तब तो वो ज्ञाता कह दिया कि मैंने अनुभव करा था कि ये चांदी है और अब मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि नहीं चांदी नहीं है इसलिए मैं पुरानी बात का खंडन करता हूँ लेकिन खंडन कब कर सकता है वो जबकि दोनों का ज्ञाता एक अगर आप एक बच्चे के बारे में कहो कि आज इसने बहुत मस्ती करी बोले नहीं मैं उसको जानता हूँ ऐसा नहीं है वो आज इसे ही कुछ कारण होगा बाकी मैं उसको उस साल भर से जानता हूँ बच्चा ऐसा नहीं करता तो कब कर संभव है कि वो साल भर से जानने वाला और आज जानने वाला एक ही व्यक्ति है आप कहोगे कि नहीं साल भर से जानने वाला दूसरा है ये दूसरा है तो फिर उस बात की वैलिडिटी नहीं रहेगी क्योंकि वो चला गया तो अगर आश्रम के अंदर मटकी नहीं है तो फिर हम उस मटकी के द्वारा होने वाले खोज को कैसे वैलिड मानेंगे इन्वेलिड होगी वो तो खोजी खत्म हो गई हमारी क्योंकि तो हम तक मटकी के अंदर सिद्ध करना है, तो मटकी ही नहीं मिली तो पानी तो बात की बात है मटकी नहीं मिली हमारे को तो इसलिए किसी भी चीज़ को सिद्ध करना है तो जो आश्रय है वो पूर्णतः सिद्ध होना चाहिए जिसके अंदर हम खोज रहे हैं। तो उत्पलदेव कहते हैं कि वो आश्रय मात्र आत्मा है आप मन के अंदर खोजते जाओगे तो हमेशा असफलता हाथ लगेगी जब जब, जब आप मन को खोजोगे और मन के द्वारा आप कुछ भी खोजना चाहोगे स्मृति को अनुभव को ज्ञान को किसी भी चीज़ को लोगे तो आपको हमेशा असफलता हाथ लगेगी क्योंकि मन जिसको आप ये कार्य करने को दोगे वो बोलेगा मैं तो हुई नहीं वो तो वो तो गया जिस मन ने जैसे मान लो एक कुर्सी के ऊपर एक ऑफिसर बैठा है बोला साहब मैंने एप्लीकेशन दी थी आपकी क्या हुआ बोलो वो तो यार तबादला हो गया मालूम नहीं मेरे को देने गया अप्लीकेशन अब वो तो गया इसलिए जब तक एक ही ज्ञाता न हो जो दोनों के लिए जिम्मेदार हो दोनों ज्ञान के लिए ज़िम्मेदार हो अगर हम इस आश्रय में मटकी में पानी खोज रहे हैं और मटकी नहीं मिल रही है तो हमारी खोज निरर्थक होगी इसलिए आश्रय सिद्ध नहीं होता इसको आश्रय सिद्धि दोष बोलते हैं यानी जिस चीज़ को स्थापित चीज़ में हम कोई चीज़ की खोज कर रहे हैं वो स्थापित चीज़ ही अगर गलत सिद्ध हो जाती है फिर हमारी खोज बेमतलब हो जाती है इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को खोजने के लिए अगर हम मन का आशरा लेते हैं तो मन के आश्रय से वो आश्रय सिद्धि दोष आ जाता है क्योंकि मन स्वयं ही टुकड़े टुकड़े में काम करता है इसलिए मन से हम कभी नहीं खोज सकते अगर खोज रहे हैं तो उस चैतन्य से खोज सकते हैं क्योंकि वो चैतन्य वहाँ भी था यहाँ भी है और आगे भी रहेगा क्योंकि वो चैतन्य में परिवर्तन नहीं आता क्योंकि हमारी क्या मान्यता है शुद्ध स्पष्ट मान्यता है वेदांत की भी मान्यता है और शैव दर्शन की भी मान्यता है कि चैतन्य न तो कभी पैदा हुआ न कभी बड़ा हुआ ना कभी छोटा हुआ न कभी बड़ा हुआ न कभी बूढ़ा हुआ न कभी बीमार हुआ और न कभी खत्म होगा कि उसको पैदा भी नहीं हुआ इसलिए ख़त्म भी नहीं होगा इसलिए हम उसको सनातन बोलते हैं और चूंकि सनातनता पर हमारा धर्म आधारित है इसलिए धर्म का नाम भी रखा है सनातन धर्म क्योंकि इस धर्म को कोई प्रवर्तक नहीं है कि इसने पैदा करा इस धर्म को इसमें शाखाएं खूब सारी पैदा कर दी कि शाखा को इसने पैदा करा इस शाखा को इसने पैदा करा बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने अपने अपने पंथ चलाए लेकिन पंथ जो मूल धर्म है उसके हिस्से हैं उसकी शाखाएँ है। मूल तो सनातन है और सनातन धर्म आध्यात्मिक पूर्ण सनातनता आध्यात्मिकता है आध्यात्मिकता और धर्म में फर्क है धर्म की सीमा है हम ये कह सकते हैं मेरे धर्म का इंसान है ये विधर्मी है मेरा धर्म का नहीं है कोई सा भी धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो मुस्लिम धर्म हो हम कहेंगे ये मेरे धर्म का इंसान है और ये मेरे धर्म के बाहर का इंसान है ये जो सीमा आ गई इसमें मेरा और मेरे से बाहर का ये सीमा आध्यात्म में कभी नहीं आती सीमा सिर्फ धर्म के हो सकती है। और धर्म की सीमा को लांघने के बाद तभी तुम चैतन्य तक हो जब तक हम धर्म की सीमा में बंधे हैं अपने आप को किसी धर्म के दायरे में समझते हैं तब तक हम क्योंकि चेतना का कोई हिंदू धर्म नहीं है और चेतना का को कोई मुस्लिम धर्म नहीं है और चेतना का को कोई क्रिश्चन धर्म नहीं है चेतना तो इन सबसे परे है और उस तक पहुँचने के लिए समस्त धर्मों की सीमाओं को लांघना जरूरी है ये बात कृष्ण जी ने कही थी जो तो वो हमको समझ में बहुत कम लोगों का आती है कि सर्व धर्मों परित्यज्य में कम शरणवृज यानी मेरी शरण में आना हो तो तुम बाकी सब धर्मों को छोड़ के आओ तब मेरे पास आ सकोगे तो जब तक तुम धर्मों की सीमाओं में बंधे रहोगे जब तक मेरी ओर आने का तुमको कोई रास्ता नहीं मिलने वाला इसलिए ये जो उत्पल देव जी ने बताई बात बड़ी सुंदर तरीके से समझाई है कि जब तक हम जिस चीज़ में उसको खोज रहे हैं किसी भी बात चाहे ईश्वर को खोज रहे हैं चाहे मटकी खोज अगर जिस चीज़ में खोज रहे हैं वो चीज़ ही नहीं है वो चीज़ें खो गई है वो खुद ही सनातन नहीं है खुद ही स्थिर नहीं है फिर हम कहेंगे मटकी हमने रखी तो थी यार पिछले पिछले हफ्ते अब वह गायब कैसे हो गई भगवान कि फूट गई या कहीं ले गया अब वही चीज़ें स्थिर नहीं है तो उसके अंदर की खोज भी बेमतलब हो जाती है इसलिए मन का मन को आसरा लेके अगर हम परमेश्वर को खोजते हैं मन का आसरा लेके हम स्मृति के ऊपर जाते हैं तो हमेशा असफलता हाथ लगेगी और सफलता के लिए हमको ये समझना है कि चाहे मन हो स्मृति हो अनुभव हो कलाकारी हो कल्पना हो रचनात्मकता हो इन सब में आपको एक चैतन्य की जरूरत जब तक वो चैतन्य सिद्ध नहीं है तब तक हमारी खोज गफलत में पड़ जाती है यानी हमारा जिस चीज़ में हम दूसरी चीज़ को खोज रहे हैं तो पहली जो स्थापित चीज़ है पहले वो तो तय हो जाए कि ये है आप समझ रहे हैं ना जैसे हम जिस चीज़ में दूसरी चीज़ को खोजना चाहते हैं वो पहली चीज़ जिसको जिसमें हम दूसरे को खोजते तो हैं पहले को तो मान के चलते हैं कि स्थिर है तभी तो उसमें दूसरी को खोजेंगे अब वो पहली ही चीज़ गड़बड़ हो गई पहली चीज़ नहीं मिली तो दूसरी की तो खोज का मतलब खत्म हो गया अगर वो मटकी नहीं मिली तो पानी कैसे खोजेंगे उसके अंदर कि मटकी में पानी है कि नहीं तो है ये तो तब तय होगा जब मटकी मिल जाए अब मटकी नहीं मिली तो फिर पानी है नहीं है वो तो प्रश्न बाद का हो गया मटकी नहीं है यहाँ तो अब आगे की तो बात मीटिंग खत्म होगी तुम्हारी इसलिए आपको जब खोजना ही है तो आश्रय मन को नहीं लेते आश्रय वो लो जो स्थिर हो इसलिए आश्रय सिद्धि दोष लगता है जब हम मन को एक अस्थिर आश्रय में कुछ भी चीज़ खोजते हैं मन के स्थिर अस्थिर आश्रय में और स्थिर आश्रय होता है चैतन्य का जो तब भी था अब भी है मन आके 25 बार बदल जाए हमारे मन बदल जाते हैं आज मन था अब है मन हमारा तेरे को पैसे देने का मन था लेकिन आज हमारा मन बदल गया अब नहीं वो खुद ही तो बदलता रहता है लेकिन इन सबको बदलते रहने के बीच में एक चीज है उस मन को जो ऊर्जा देता है उस मन को जो चलाता है वो आश्रय देने वाला वो स्थिर है अब हम उसको चैतन्य को ले आशरा लेके कुछ भी खोजेंगे स्मृति करेंगे पुरानी बात याद करेंगे पुराने से नई की तुलना करेंगे कोई रचना करेंगे को कविता लिखेंगे कहानी लिखेंगे संगीत बनाएंगे कोई चित्र बनाएंगे या हम कोई इंजन बनाएंगे कोई मशीनरी बनाएंगे या कोई कल्पना करके नई चीज़ इजाद करेंगे तो ये सब चीज़ें उस चैतन्य से ही संभव हो सकेगी क्योंकि उसी में ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के अनुकूल क्रिया करने की क्षमता है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके क्रिया करने की क्षमता निर्विवाद रूप से पूरे विश्व के विद्वान समझते हैं ये मात्र परमेश्वर ही कर सकते ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार क्रिया करना और इस क्रिया करने में एक स्वतंत्रता होना आप एक रोबोट को भी सिखा सकते हो कि झाड़ू कैसे लगाना और वो झाड़ू लगा सकता है लेकिन वो अपनी क्रिया में स्वतंत्र नहीं है उसमें सब कुछ सही है तो भी उसके दिन ये नहीं कह सकता आज मेरा मूड नहीं झाड़ू लगाने का वो ये नहीं सकता या मेरा मूड आज बहुत अच्छा है आज बड़े दो बार लगा देता हूँ झाड़ू उससे इसमें स्वतंत्रता नहीं है और तीसरा उसका विमर्श नहीं है वो ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ इसलिए ये परमेश्वर के अभिलक्षण हमको ये समझना जरूरी है कि एक तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है ज्ञान के अनुकूल क्रिया कर सकता है क्रिया करने में स्वतंत्र है करने या न करने में या अन्यथा करने में करतुम अकर्तुम अन्यथा कुर्तुम ऐसा बोलते हैं इसमें संस्कृत में एक शब्द लाइन है कि करें ना करें या अन्यथा करें जाएं, न जाएं और कुछ तीसरे को भी नहीं जाने दें तीनों बात हो सकती आज आप साथ में आ गए आज प्रेम भाई की इच्छा होती कि नहीं जाना नहीं आती प्रेम इच्छा होती तो दादा कहते तुम भी मत चलो यार अपन दोनों जनर नहीं चलते तो करने में आप स्वतंत्र हो अन्यथा करने में आने में स्वतंत्र हो न आने में स्वतंत्र हो और दूसरा तीसरा काम करने के लिए भी स्वतंत्र हो क्योंकि आपके अंदर एक परमेश्वर है वो परमेश्वर स्वतंत्रता उसका अभिलक्षण है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो करने या न करने या अन्यथा करने में सक्षम और स्वतंत्र है तो इस तरीके से ये परमेश्वर का अभिलक्षण है और अब हम इसके आगे पढ़ते हैं जो सर्वशक्तिमान के बारे में क्या अगर हम कहें कि हम हमारे भीतर जो चैतन्य है वो सर्वशक्तिमान है तो हमारे अनुभव में क्यों नहीं ठीक से आता तो उसमें ठीक से अनुभव में न आने के पीछे सबसे बड़ा कारण है एक माया जो हमको सतत बाहर का रास्ता दिखाती है। पिछले गुरुवार में अपने बात करी थी कि सतत हमको बाहर का रास्ता दिखाती है। वो हम अंदर की तरफ पलटने की कोशिश करते हैं वो तो फिर से बाहर का रास्ता दिखा, दिखा, दिखा देती है है ना अरे ठेरो ठेरो अभी पहले ये कर लो अभी अपने हम ब्याह हुआ रोको भी जाए सब ध्यान व्यन लगाओ जो मतलब कुल मिला हमारा जब भी कभी इच्छा होती है अंतर इच्छा परमेश्वर तो वो सतत आपको उसी समय उसी क्षण आपकी इच्छा जैसे पैदा होती है तुरंत माया भी आ जाती है आपका भी खुद अंतरचिंतन कर जब कभी भी आप सोचोगे चलो तो आज ये किताब ला के पढ़े लो यार तो एक काम करो यार आए तो वो काम तो वहाँ पर वो खेत में जाओ आए तो वो काम कहीं भी चीज़ दूसरी जरूर आ जाएगी क्योंकि उसके बाद में आपने सोचें कि आखिर में इसको देखेंगे है ना ये पक्की बात है क्योंकि माया आपको वो अंतरचिंतन की तरफ जाने नहीं देगी लेकिन ऋषि कहते हैं अगर आपको अंतर्चिंतन करना है तो आप ये बात समझ लो कि परमेश्वर हमको स्पष्टता से क्यों दिखाई नहीं देता परमेश्वर हमको स्पष्टता इस से इसलिए दिखाई नहीं देता कि हमारे आँखों का नंबर बहुत बढ़ गया हमको खाली संसार संसार दिखाई देता है और अंदर की चीज़ हमको नहीं दिखाई देती जो हम कहते हैं कि अंतरचिंतन अंतरयात्रा इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं वह हम नहीं कर पाते क्योंकि हम बाहर की तरफ इतने ज़्यादा मोहित और आकर्षित हैं कि हम अंतर चिंतन नहीं कर पाते दूसरा हम कहेंगे जब हम अंतरचिंतन करते हैं तो यार कोई स्पष्ट समझ में नहीं आता इसलिए हमने तो छोड़ दिया तो स्पष्ट तो क्या है आप बताओ कि आप गए थे दस साल पहले समझो आप कि हम रामेश्वर गए थे और हमने दर्शन करा था अभी याद करोगे हाँ यार दर्शन करा था वहाँ पे मछलियों की गंद आती थी बाकी कोई ध्यान नहीं आ रहा बाकी कुछ लेकिन जब आप बहुत गहराई से चिंतन करोगे बहुत गहराई से तो आपको याद आ जाएगा हाँ यार अपन ने ना वो पंडित जी को देखा था उन्होंने वो केसर दुपट्टा पहन था फिर अपने वहाँ पर नारे चढ़ाता था फिर कुंड में स्नान करा था वो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएगी और गहरे से चिंतन करोगे बहुत शख्त शांत तो और याद आ जाएगा कि मेरे साथ में फलाना फलाना भी गया था तो हम जितना अपने चिंतन को पहना करते जाएंगे, बारीक करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी स्मृति लौटती जाती है ये हमारा सांसारिक अनुभव है कि कई चीज़ हमको कहते हैं बहुत ध्यान से याद करो और याद करो और याद करो तो हमको कई बार लगता है कि नहीं नहीं याद से भूल गए बहुत पुरानी बात है लेकिन जब बहुत गहरे से चिंतन करते हैं तो याद आ जाता है तो उससे वो लोग साथ थे और वो तो फलाना दिन था और उस दिन वो लोग छुट्टी पे थे और ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था बहुत तो सारी बातें याद आएगी यहाँ ऐसे के ऐसे हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी जब हम वहाँ से चले थे जब हम परमेश्वर की समुद्र से चैतन्य के आरणों से निकले थे एक लहर की तरह वो बात हमारी बहुत पुरानी होगी इसलिए हमको अपने वास्तविक स्वरूप को याद करने के लिए बहुत गहरा चिंतन करना पड़ेगा और उस गहरे चिंतन के साथ में हमको संसार के प्रति हमारा जो आकर्षण है धीमे धीमे कम करना पड़ेगा जब तक संसार के प्रति आकर्षण है चैतन्य के प्रति हमारा झुकाव कमज़ोर बना रहता है और बनता भी है तो हम उसको जो त्याज मान लेते हैं कि छोड़ो यार कहीं नहीं होता जाता है ना वो आधे घंटे तक तो बैठा रहा मैं तो पूजा पाठ करी कहीं नहीं होती तो पूजा पाठ करने से कुछ होगा नहीं अगर कुछ होना है तो शांत चित्त बैठने से होगा शांत चित्त में कोई जरूरत नहीं कि पालथी मार के बैठो कि लेट के या हाथ ऊँचे नीचे करके बस एक ही उसमें ज़रूरी बात है कि आप संसार का चिंतन करने के बजाय ये चिंतन करो कि मैं कौन हूँ और उस चिंतन में आप चाहे लेट के करो बैठ के करो नींद ना इसका ध्यान रखो क्योंकि जैसे ही नींद झपकी आने लगती है या उगने लगता इंसान वो चिंतन समाप्त आप कभी भी चिंतन करें तो चिंतन उच्च स्तर की जागरूकता चाहता है चिंतन कभी सुस्ती नहीं चाहता आ, हम क्या करते हैं ध्यान लगा रहे हैं ध्यान लगा रहे हैं ध्यान लगा है, लगाते हैं निष्ठ लगता है तो फिर ध्यान तो लगना ही नहीं क्योंकि द्यान तो, द्यान है क्योंकि ध्यान तो ध्यान थोड़ा उल्टा है नींद और ध्यान में जमीन और आसमान का फर्क है। नींद तब आती है जब ध्यान दूर हो जाता है और जब ध्यान लगता है तो नींद उड़ जाती है तो नींद और ध्यान के बीच में हमको जमीन आसमान का फांसला कभी कभी हम कहते हैं कोशिश करते हैं हाँ कहीं होता नहीं हम क्या करते हैं नींद नहीं आती चलो ध्यान लगाते तो नींद आ जाएगी ये हमारा सोचना बिल्कुल गलत है ध्यान लगाने से नींद उड़ जाएगी अगर वास्तव में ध्यान लगा रहे हो और अगर वास्तव में नींद आ रही है तो फिर ध्यान नहीं लगा रहे क्योंकि ध्यान लगाते से नींद से हम दूर हो जाते हैं तो नींद और जागरण और ये उच्चतर जागरण है जो ध्यान लगाना है उच्चतर जागरण है यानी नींद से एकदम उल्टी दिशा है अगर नींद दक्षिण है तो ध्यान उत्तर दिशा है पूरी तरह से उल्टी दिशा में तो कभी हम ये नहीं कह सकते ध्यान लगाने से अच्छी नींद आ जाती मेरे को ध्यान लगाने से कभी नींद नहीं आएगी आपको नींद आ रही होगी तो जाएगी आप गहरे ध्यान लगाने में की कोशिश करो आपकी थकान मिट जाएगी आप सोचोगे कि, कि मेरे को नींद नहीं आ रही है विचार आ रहे हैं तो मैं ध्यान लगाऊँ विचारों में ध्यान नहीं लगा सकते जब तक आप अपने विचारों को शांत नहीं करते और विचार शांत अपने आप नहीं होंगे क्योंकि हमको गुरु जी कहते थे विचारों के कान थोड़ी के पकड़ पकड़ के बिठा दोगे चूप कि बच्चे थोड़े डंडा मार के उनको चुप विचार तो चुप बैठेंगे ही नहीं वो तो उछल कूद करेंगे क्योंकि विचारों को कोई हाथ है नहीं उनके पाँव है नहीं उन्हें कपड़े पहनेंगे कपड़े पकड़ के नीचे दिया जुड़े कराटे की तरह उनको मुक्के मारो कैसे करोगे आप विचारों को शांत करोगे कैसे और उसके बगैर कभी ध्यान की स्थिति बनेगी भी नहीं तो विचारों को शांत करने के लिए सबसे पहले हम अपने जीवन में अपनी आवश्यकताएँ सीमित करें आवश्यकताएँ जितनी ज़्यादा होगी वो विचार उतने ज़्यादा आए जितने नए नए काम हाथ में लेंगे विचार उतने ज़्यादा ज़्यादा है अगर हमने नया-नया काम हाथ में लेते चले एक पुरानी हुआ दूसरा ले लिया दूसरा पुराना तीसरा काम हाथ में ले लिया एक कॉलोनी कंप्लीट हुई तो दूसरी कॉलोनी का भी काम शुरू करवा दें एक फैक्ट्री चालू हो हुई उसके पहले दूसरी भी चालू कर दी तो फिर समझ लेना कि ये विचारों का क्रम कभी कम होना ही नहीं है क्योंकि हमने अपने आप को विचारों के समुद्र में अपने आप को घुसर दिया और फिर तुम सोचो विचार शांत नहीं होते तो विचार शांत कहाँ से होंगे क्योंकि हमने अपने आप को विचारों के ढेर के बीच में डुबा दिया इसलिए विचार तब शांत होंगे आवश्यकताएं सीमित करें महत्वाकांक्षाओं को एक लगाम लगाएं, अपनी जितनी ज़रूरत है वो अगर पूरी हो रही हैं है ना तो मन में प्रसन्नता का भाव और धन्यवाद का भाव हो गुरुदेव कहते थे, थे जब तक आपके हृदय में धन्यवाद का भाव नहीं है परमश हमारे यहाँ क्या होता है हम लोगों का हमेशा शिकायत का भाव रहता है भगवान है ना कि सबको छः फीट को बढ़ाए सब मकर पाँच फीट को टिकलो क्यों बने दो है ना वो का इतना इतना बड़ा मकान पक्मारो कच्चो क्यों इस प्रकार के हमारे हृदय में हमेशा ईर्षा और घृणा और दुख का भाव होता है और धन्यवाद का भाव नहीं होता वो कभी नहीं बोलते कि यार भगवान का दो ही आंखें क्यों दे दिया यार मुक्ता तो काना चाहिए क्या इतना लोग बहरा छे मक का कान इतना अच्छा क्यों दे दिया ये हम कभी नहीं बोलते है ना ये जरूर बोलते हैं कि ये नहीं है मेरे पास ये नहीं है ये नहीं इसलिए एक आदिशंकर्य ने एक धन्याष्टकम लिखा था हमने यहाँ एक आश्रम में समय हो गया उसको छः सात साल हमने धन्याष्टकम पढ़ा भी था यहाँ पर जब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी पढ़ पढ़ाते हैं धन्यष्ट क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देने के हजारों कारण हैं परमेश्वर से शिकायत करने का सचमुच में एक भी कारण नहीं है क्योंकि तुम्हारे संसार में तुम्हारे तो तुम्हारे अपने बुलाए हुए हैं है ना जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि ये चीज़ आ जाए किसी को इनविटेशन देते हैं कि तुम आओ और जब आ जाए तो फिर कि ये क्यों आ गया अब हम भूल गए थे कि इन्विटेशन तो हमने दिया था अब वह आ गया और उसके नाम से हम नाराज़ हो रहे हैं ये क्यों आ गया दुखों को हम बुलाते हैं और जो ले के आते हैं हम उसी से बढ़ जाते हैं मान लो कोई ने पैसे खा गया तो उसी से कुश्ती लड़ना शुरू कर देते हैं ये भूल जाते हैं कि पैसे इसने नहीं खाए पैसे तो मेरे कर्मों ने खाए वो जो हमने कहीं ना कहीं जो खसलत करी थी गड़बड़ करी थी आज वो परिपक्व हो गई आज उसके मुक्ति का दिवस आ गया है आज हम जब ये सहन कर लेंगे तो हम उस पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे इसी का नाम तितिक्षा है कि हम उस चीज़ शांति से सहन कर लें जो जीवन में आई है और फिर धन्यवाद दे भगवान को कि हे परमेश्वर तने एक पाप से तो मुक्त करो भगवान रहते रहते सभी से मुक्त कर दे इसी जीवन में लेकिन ये भाव आने के बजाय हमारे मन में मात्र शिकायत का भाव होता है इसलिए विचारों से मुक्ति पाए पाने के लिए आवश्यकताएँ सीमित महत्वाकांक्षाएँ सीमित हो साथ ही साथ धन्यवाद का भाव हो और प्रसन्नता का निवास हो अपने हृदय में प्रसन्नता का निवास हो क्योंकि हमारे हृदय में हमेशा क्रोध और दुख का निवास ज़्यादा होता है सबके प्रति हम क्रोधित रहते हैं चाहे वो पत्नी के प्रति क्रोधित रहें बच्चों के प्रति क्रोधित रहें या समाज के प्रति क्रोधित रहें या राजनीतिज्ञों के प्रति क्रोधित रहें सबके प्रति हमारे क्रोधित रहते हैं हम क्योंकि है। इनने ऐसा नहीं करा उनने वैसा नहीं करा इन ऐसा क्यों कर दिया इस प्रकार से हमारे हृदय के अंदर हमेशा क्रोध का भाव होता है तीसरा हमारे हृदय में पश्चाताप का भाव बहुत ज़्यादा होता है पश्चाताप होना चाहिए लेकिन पश्चाताप का सच्चा स्वरूप क्या है कि हम आगे के राय तय कर लें कि आगे से ऐसा काम नहीं आए कि जिसके लिए पछताना पड़े हम आज तो वही करना चाहते हैं जिसका पछताना पड़ेगा और पिछले के लिए पछताएं तो वो कोई काम का थोड़ी वो पश्चाताप किसी काम का नहीं पश्चाताप वो काम का है जो हमें तय कर लें कि जीवन के राह बदलना उस पश्चाताप से कुछ नहीं होना जाना जैसे किसी की गर्दन काट दो खूब पछताव क्या होगा उसकी गर्दन वापस जुड़ जाएगी वो तो कर दी तुमने लेकिन अब हम वो काम न करें जिससे हमको पछताना पड़े इसलिए करते वक्त जागरूकता बनाए रखें इसलिए अगली बात हमारी क्या है कि हर कार्य के प्रति जागरूकता यानी आवश्यकताएं सीमित हो महत्वाकांक्षाएं सीमित हो हृदय में संतोष का और धन्यवाद का भाव हो और हमारा हर कार्य जब हम करें उस समय हम जागरूक बन रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कभी ऐसा नहीं हो कि हमारी जागरूकता शिथिल पड़ जाए तो ये चीज़ें हम करेंगे अगर तो फिर हम अंतर चिंतन करके ध्यान लगा सकते हैं तो वस्तु का अस्तित्व अनुभव की स्पष्टता असंबंधित है हमको अनुभव में नहीं आ रहा कि मैं शिव हूं इसका ये मतलब नहीं कि तुम शिव नहीं हो ये तो तुम्हारे बहुत सारे चीज़ों में निर्भर करता है अभी से अभी बिजली चली जाए तो आपको ये नहीं पता लगेगा मेरे पास कौन बैठा है क्योंकि आप बिजली चली गई नहीं दिखाई दे रहा इसका ये मतलब थोड़े कि वो नहीं बैठा वो तो बैठा है लेकिन वह बात करो सुनाई देगा लेकिन आपके आँख को तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि उस समय बिजली चलेगी इसलिए हमारे कारणों पर किसी वस्तु का स्पष्ट या अस्पष्ट होना संभव है जैसे चश्मा ने लगाया और फिर बोले मेरे को नहीं दिख रहा क्या लिखा है तो सत्य है चश्मा लगाओगे तो दिख जाएगा लेकिन इससे ये थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि क्या लिखा है वो बदल जाएगा जो लिखा है वो तो लिखा है ऐसे ही परमेश्वर आपको स्पष्ट अनुभव में आए चाहे ना आए आपका मूल अस्तित्व ईश्वर है ये निर्विवाद सत्य है जो अनुभव ऋषियों का है जो अनुभव महात्माओं का है और परमेश्वर स्वयं अपने समस्त शास्त्रों में कह चुके हैं कि तुम ही ईश्वर हो तुम मेरे ही जाए हो और मेरे ही स्वरूप हो हमने भगवान को क्यों बनाया सब हमारे दो हाथों उसको चार हाथ वाला बना दिया हमने उसे भैंस की तरह भगवान को नहीं बनाया हमने भगवान को भी आदमी की तरह बनाया हम कल्पना करते भगवान की तेजी कल्पना करते कि वो मुकुट टुकुट लगाएगा कि हमारी तरफ़ बैठा होगा क्योंकि हम जानते हैं ये हमारे अंतरात्मा जानती है कि परमेश्वर और हमें कोई भेद नहीं है भेद अगर है तो आकार का एक बूंद में और समुद्र में आकार का फ़र्क है उसके केमिस्ट्री में देखो तो कोई फर्क नहीं है दोनों के अवगुण अवगुण एक जैसे हैं पानी के पानी को अगर एनालिसिस करो मालूम पड़ेगा कितना नमक है उसमें दो परसेंट नमक दिए इसमें उतना ही निकलेगा इस तरह से हमारा जो विश्लेषण अगर हम करें तो हम परमेश्वर और हमारे बीच में को कोई भेद नहीं है अगर हमें कोई भेद है तो हमारे मोह के कारण है। अगर हम मोहित हैं कि हम ये शरीर हमें हैं ये हमारे बच्चे हैं ये हमारा घर है ये हमारा धन है कोई लेने वाले ये हमारी अकल है तो दूसरे में नहीं कि मैंने किया है तुमने थोड़ी किया इस तरीके से जब तक हमारे हृदय में आएगा और हमारे हृदय में अगर हमको विचारों से और मुक्ति चाहिए तो अंतिम जो गुरु जी का संदेश है वो है हृदय में प्रेम जागृत करो प्रेम असीम होता है मोह सीमित होता है जैसे मोह तो क्या होता है मैं, मैं बच्चे को बहुत प्रेम करता हूँ तो कितने आपके एक दो तीन चार नाते पोते उनको करते बाकी बाकी को कुछ नहीं करते तो प्रेम जो नहीं है वो वो क्या है हमारी मोह है क्योंकि हम जब किसी चीज़ को प्रेम करते हैं और बाकी कुछ चीज़ को प्रेम नहीं करते हैं तो उसका नाम है मोह क्योंकि उसके अंदर सीमा आ गई और ईश्वर के किसी भी अनुभव में कोई भी सीमा वाली चीज़ काम नहीं करती वही चीज़ काम करेगी जिसकी कोई सीमा नहीं है ज्ञान भी जो संसार का है एक सीमा में रहता है आप कितने भी किताबें पढ़ लोगे फिर भी जितनी पढ़ी उससे ज़्यादा अनपढ़ रह जाएगी मतलब हम चार किताबें पढ़ लें फिर भी चार चार करोड़ किताबें ऐसी होगी जो आपने नहीं पढ़ी, इसलिए कोई भी चीज़ जो सीमित है जो गिनती में बोले मैंने पाँच बार नमाज पढ़ने जाता हूँ मैंने चार धाम कर लिए मैंने इक्कीस बार भागवत जी सुन ली इन सब चीज़ से गिनतियों से कुछ भी नहीं होता परमेश्वर का अनुभव इन गिनतियों के पार है जब हम सीमा में बांधने की कोशिश करते हैं ईश्वर के अनुभव को तो वो अनुभव हमारा परमेश्वर से मात्र हमको दूर ले जाता परमेश्वर के तरफ ले जाने वाला कोई भी अनुभव किसी भी गिनती के बाहर और उसी का नाम प्रेम है और प्रेम जो है वो पूर्व ब्रह्मांड चित्र को जिसमें उसमें मित्रता के बारे में लिखा था भागवत गीता में जो किसी एक का भी मित्र है किसी एक का भी जो मित्र है उसके हृदय में अमित्रता तो आ ही नहीं सकती विश्व में किसी के प्रति भी अमित्रता नहीं आ सकती क्योंकि अगर इस कमरे में एक भी दीपक है तो हम कहते हैं कि अंधेरा किधर गया तो अंधेरा तो रह ही नहीं सकते जहाँ प्रकाश है वहाँ पर अंधकार कैसे रहेगा मित्रता तो मैत्री भाव या मित्रता हृदय का प्रकाश उस हृदय में जिसमें प्रकाश है उस हृदय में साथ ही साथ अंधकार कैसे रह इसलिए प्रेम और मित्रता एक ही बात है प्रेम जो है वो हमारा किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होता प्रेम हमारी भावना है जो हमारे व्यवहार से हमारी भाषा से हमारे कार्य कलाप से झलकती, थी जब हम कहें कि नहीं नहीं हम तो पूरे संसार को प्रेम करते हैं। सब कहने से कोई मायना नहीं है मत कहो कहने की जरूरत नहीं है लेकिन जब हम जो व्यवहार करते हैं उसके अंदर हमारा वात्सल्य झलके छोटे बच्चे कोई भी हो सबके प्रति हमारे हृदय में वात्सल्य हो, हो। सबके प्रति चाहे वृद्ध हो प्रति सम्मान हो सब जितने जनता हो समाज में जिन सब चाहे दूसरे समाज के हों चाहे छूत अछूत हो सबके प्रति हमारे हृदय में मुहब्बत हो तो जब तक हृदय के अंदर सीमा नहीं है और सीमाहीन प्रेम है वही प्रेम क्या सर इसलिए हम ये विचारों को कम करने की जितनी बातें करें कि जब परमेश्वर का अनुभव स्पष्ट हो सकता है तो उसमें यही बातें कि आवश्यकताएँ कम करें महत्वाकांक्षाएँ कम करें संतोष का भाव हो धन्यवाद का भाव हो हर कार्य को करते समय जागरूकता बने रखें कि ऐसा नहीं हो कि अनजाने में एक काम एक क्षण कर दिया सारा पूरे जीवन पछताना पड़े उसके लिए आपका सोचते कई बार उत्तेजना में किए गए दुष्कर्म अति उत्तेजना में किसी की गर्दन काट दी उत्तेजना में चाकू मार दिया उत्तेजना में गाली दी उसका परिणाम जीवन भर भुगतता है कई बार वो कई जन्मों तक भुगतता है इसलिए क्यों कि हमने वो कार्य गैर जागरूकता में किया था बेहोशी में करा था आवेग में किया था उस समय हम अंधे हो जाते अगर हम जागरूकता से जिए तो हम परमेश्वर से ही प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर मुझसे कोई ऐसा कार्य न हो जिसके लिए मुझे पछताना पड़े इसलिए हृदय में प्रेम का वास तो हो तो ऐसा कार्य अपने आप नहीं होगा इन सब बातों का अगर हम थोड़ा थोड़ा भी चिंतन करें कि हमारी आवश्यकताएँ पूरी हो रही कि नहीं क्या हमने भगवान को आज धन्यवाद दिया कि नहीं आज भोजन करा तो संतुष्टि हुई हाथ धोए उसके बाद भगवान को धन्यवाद दिया कि नहीं है भगवान आज आपने मुझे पेट भर के अच्छा भोजन दिया क्या हमने धन्यवाद दिया है या नहीं दिया रात भर अच्छी नींद सो लिए तो सुबह उठकर धन्यवाद दिया है कि नहीं क्या आज मेरे को बढ़िया नींद आई क्योंकि आपके जीवन में रोज़ाना ऐसे ढेर काम होते हैं आप आज चल रहे हो किसी दिन आपके पैर में लकवा लग गया तब जानोगे कि रोज़ जो चलते थे वो कितनी बड़ी कृपा थी परमेश्वर की जिसके हटते से मैं बिस्तर पकड़ लिया तो जब रोज़ चलते हो तो क्यों नहीं धन्यवाद देते हो कि भगवान आज भी तेना दोनों पाँव साबूत रखें दोनों आँखें साबूत रखी दोनों कान आज भी मेरे अच्छे हैं तो जब हमारे पास इतना अच्छा इतना बड़ा खजाना है तो उसके लिए हमको हृदय में धन्यवाद का भाव होना ही चाहिए ये अगर है तो हमारी युद्ध स्पष्ट हो जाए की प्रबलता गहन चिंतन पर निर्भर करती है वही हम बात कर रहे थे और गहन चिंतन के जो मूल धर्म है वही अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि गहन चिंतन इनके बिगड़ नहीं आता विचारों के समुद्र में गहन चिंतन हो ही नहीं सकता तुम सोचो कि एक डाबरा की चढ़ भरा भराओ उसके अंदर बिल्कुल गहरे डुबकी लगा के आता हूँ तो असंभव ही नहीं है क्योंकि गहरे डुबकी लगाने के लिए गहराई भी तो ज़रूरी है उस जल की शुद्धता भी तो जरूरी है यही चीज़ जरूरी है कि हमारे विचार शुद्ध होने के बजाय अशुद्ध होते हैं हमारा चिंतन संसार का होता है हमारी इच्छाएँ अनंत होती हैं हमारी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती है हमारा मोह प्रबल होता है हमारी कार्य गैर जागरूकता में होते हैं और हमारे हृदय में प्रेम के बजाय सिर्फ मोह रहता है इतने कारण हैं कि हमको अहम ब्रह्माष्टमी का अनुभव नहीं होता अगर उस अनुभव को लाना है तो हमको इतने छोटे छोटे कार्य करना जरूरी है जब हम इन कार्यों को करेंगे करना नहीं है हृदय में प्रेम बसाना है मन में संतुष्ट भाव और रोज़ ईश्वर को धन्यवाद सुबह शाम दोपहर खाना खाते वक्त सोते वक्त नहाते वक्त हर जगह पर भी धन्यवाद क्या है देखो मेरे को बिस्तर तो मिला सोने को कई लोग सड़क पर खड़े होंगे है ना मैं तो बिस्तर मिल गया सोने को नहीं हमारे हृदय में धन्यवाद का भाव आता ही नहीं कई बार शिकायत है शिकायत का भाव आश्चर्य की बात है कि धन्यवाद का भाव नहीं आता और धन्यवाद का भाव आएगा संतुष्टि आएगी तो विचार अपने आप शांत हो जाएंगे किस बात के उल्टे विचार जब हमारे हृदय के अंदर इतनी आनंद की स्थिति होगी तो हमको विचार उल्टे क्यों आएंगे और जैसे ही हमारा हृदय शांत होगा तो विचार अपने आप शांत हो जाएंगे तो विचारों को शांत करने के उनके कान नहीं पकड़ सकते टांग नहीं पकड़ सकते कपड़े नहीं पकड़ सकते डंडा नहीं मार सकते और जितना हम करेंगे तो विचार उल्टे बढ़ेंगे घटेंगे तो ही इसलिए उन विचारों पर शांति से ही काबू किया जा सकता बलात् उन पर काबू नहीं किया जाए जब समझो उनके ऊपर डंडे चलाएँगे तो काम नहीं है खूब कई बार कठोरता से हट धर्म करते कि हम बिल्कुल नहीं विचारेंगे बिल्कुल अब ध्यान करेंगे कुछ होता नहीं कुछ भी नहीं होता आप कितनी भी कोशिश कर लो वो चढ़ बैठेंगे विचार नहीं होगा ना तो हम नहीं विचारूंगा ये एक विचार बन जाता है कि अब अपने विचारूंगा अपनी सोचूंगा वो भी एक विचार बन जाता है लेकिन ऐसा हट करने से कुछ भी नहीं होना है अगर कुछ होना है तो ये जो आपको अभी छः बातें बताएंगी इनसे हो सकता है आपका हृदय के अंदर अब जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम तो शिव हैं लेकिन हमारे आसपास हम जो कुछ देख रहे हैं वो हमारा विकास जैसे आँख है ना प्रोजेक्टर है और इसके द्वारा हमारे संसार प्रोजेक्ट हो रहा है यानी जो बाह्यता हमको दिखती कि मेरे बाहर है सचमुच के अंदर है कल्पना करो कि आप पुराने जमाने में वो फिल्म चलती थी और सीन कहाँ दिखता था पर्दे के ऊपर अगर वो प्रोजेक्टर जिंदा होता तो क्या सोचता कि ये पर्दे पर चलने वाला जो सीन है ये मेरे से बाहर है सचमुच में तो वो प्रोजेक्टर खुद ही वो कारण है जिसकी वजह से वो पर्दे के ऊपर दृश्य चल रहा है वो जो प्रोजेक्टर है वही वास्तव में वो चित्र है हम जो हैं शिव हमारे भीतर जो शिवत्वता है या चेतनता है वही चेतनता संसार के रूप में हमको दिखाई देती है ये जो माह्यता दिखाई देती है कि ये तो मुझसे बाहर है जैसे प्रोजेक्टर सोचे कि पर्दे पे आने वाले चित्र तो मेरे से बाहर है तो ये जो बाहरता दिखाई देती है बाह्यता दिखाई देती है ये एक सुपर इम्पोज गुण है बाह्यता आरोपित है जैसे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति शुद्ध है शुद्धता तो आरोपित है हम कैसे कहते हैं कि ये शुद्ध है और कैसे कहते हैं कि अशुद्ध है एक व्यक्ति जिसको हम अशुद्ध मानते हैं वो नहा दो तो भी आ जाते अशुद्ध है तो और एक व्यक्ति शुद्ध है उनका ब्राह्मण है वो बिना बिना है अगर नहीं ये तो शुद्ध है तो शुद्धता अशुद्धता उच्चवर्णता ये सब आरोपित गुण हैं जो इन्हरन नहीं है ना आत्मा के गुण नहीं हैं इन गुणों को ऊपर से हमने ओढ़ लिया गया ढाँप दिया गया है इनके ऊपर ऐसे ही ये जो बाह्यता है संसार की संसार मुझसे बाहर है ये आपका आरोपित गुण है और ये आरोपण किसने किया है माया ने किया जो कला विद्या राह काल नियति जो पांच आवरण हैं इन आवरणों में ही हम ये बाह्यता पैदा करी है कि ये सब मुझसे बाहर है बाह्यता या एक्सटीरियरिटी का मतलब होता है मैं इस चमड़ी के अंदर और संसार इस चमड़ी के बाहर ये जो अनुभव आता है बाह्यता का ये बाह्यता का अनुभव माया के कारण क्योंकि माया में एक नियति नाम की चीज़ होती है जो आपको शरीर के अंदर बांध देती है आप जानते हो इस सर्वव्यापी को एक छोटे से डब्बे में बांध लिया उसने उतने बड़े महासमुंद्र को एक शीशी के अंदर उसने इकट्ठा कर लिया और बोले मैंने शीशे में बांध दिया वो शीशे में थोड़ी ना बांधा है वो तो पूर्ण स्वतंत्र है और हम अपने अंदर की चेतना को जब पकड़ते हैं पहचानते हैं जानते हैं तो ये अनुभव तो स्पष्ट हो जाता है जैसे अगर मैं पढ़ते पढ़ते चश्मा गलत नंबर का या नहीं है लेकिन चश्मा लगाते उसमें रखो फिर सत्य में क्या लिखा है वो दिखाई देना लग जाता ऐसे ही अगर मेरे बाकी के जो आवरण हैं अगर उनको मैं शिथिल करता चला जाऊं, तो सत्य का अनुभव होता चला जाएगा बस इसके लिए ही हमारी जो छह शर्तें हैं धन्यवाद का भाव संतुष्टि का भाव जागरूकता के साथ हर कार्य करें हृदय में प्रेम वसा हो महत्वाकांक्षाएं सीमित हो तो हमारे हृदय में विचारों का आगमन अपने आप कम हो जाएगा आपको विचारों को कहना ही नहीं पड़ेगा उनको कहें कि आओ तो भी नहीं आएंगे वो, तो वो कहेंगे आके करें क्या तुम तो ध्यान में लगे हो तो विचार तो ध्यान के दुश्मन है और जहां हुआ है अंधेरे को बोलो अंदर आजा, अंदर आजा, जाओ, जाओ तो बोलेगा नहीं वही ठीक घूमे तो लाइट जल रहा है बहुत बड़ा अंदर अंदर आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर एक प्रेम का प्रकाश तो है तो ऋषि वही कहते हैं कि परमेश्वर की स्पष्टता ये सब गूढ़ भाषाओं में कहते हैं जब योगीजंद इनका या जो आचार्य लोग होते हैं वो इसका फिर विश्लेषण करते हैं तो क्या उन्होंने बोला ईश्वर का अनुभव अस्पष्ट होता है जो अगर गहन गहन चिंतन से प्रश्न हो जाता है तो फिर गुरुजन उनको समझाते हैं कि गहन चिंतन का क्या मतलब वो अस्पष्ट क्यों है गहन चिंतन कैसे करें विचारों से कैसे निजात पाएँ उन विचारों के बीच में हम आत्मा को विचारों के समुद्र के बीच में उस आत्मा को कैसे खोजें कैसे पता लगाएं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है तो ऐसा करने के लिए हमको अपनी इन समस्त बातों पर ध्यान देना जो पाँच क्षेत्र की बात करते हैं तो इन तरफ इन चीज़ों को जब भी हम गहराई से सोचेंगे तो हम उसके परमेश्वर के अनुभव के अधिक निकट चलते जाएंगे और इसी का नाम है दिशा परिवर्तन इसी का नाम है संसार का सबसे बड़ा पुरुषार्थ घृणा करने के लिए ज़्यादा अकल की जरूरत नहीं लगती गुस्सा करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना जरूरी नहीं लेकिन प्रेम करने के लिए बहुत बड़ा दिल जरूरी क्योंकि प्रेम के अंदर सब समा जाएगा पूरा ब्रह्मांड में घृणा के अंदर इतने से लोग समाएंगे कितनों से घृणा कर लोगे आप एक से दो से दस से बीस से एक समाज से घृणा कर लोगे घृणा करने के लिए आपके पास छोटा सा दिल चाहिए लेकिन प्रेम करने के लिए आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए इसलिए जितने हमारी जो घृणात्मकता है वो भी हमारे अपने कर्मों का परिणाम है और हम उसको शांत चित्तता से उसको इसी जीवन में अगर धनात्मकता में बदल देते हैं हमारी दिशा परिवर्तन कर देते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ को करने के लिए हम मनुष्य बने। अगर हमको ये बात समझ में आ जाती है तो हमारा जीना सार्थक हो जाएगा जीवन सफल हो जाएगा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बहुत प्रयास बाहर से करने की जरूरत ही नहीं निष्प्रयास हो जाएगा इसलिए गुरुजी कहते हैं तो ध्यान ऐसे बैठ के कड़क के लगाने की चीज़ नहीं है हमको अपने दैनंदिन जीवन अपने आवश्यकता अपने विचार अपनी आवश्यकता इनको बदलना पड़ेगा अपने प्रेम का दायरा बढ़ाना पड़ेगा तो ध्यान अपने आप लगेगा आप ध्यान से बोलें कुर्सी पर बैठ के लगाओ ऐसे लगाओ उससे कहीं फर्क नहीं पड़ता लेकिन ध्यान लगेगा तो तब जब हमारे भीतर का वातावरण प्रसन्नता का तो आज अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण ना...